एक संभव सम्मोहन एक वक्त का किस्सा है वहां एक बादशाह था जिसकी रिवाया उससे बहुत ही मोहब्बत करती थी और वह खुद अपनी रिवाया से बेइंतेहा मोहब्बत करता था उसकी जिंदगी बहुत खुशगवार थी पर उसे निकाह करने के ख्याल से ही बहुत नफरत थी और उसे मोहब्बत करने की जरा भी चाहत महसूस नहीं होती थी उसकी रियाया ने उससे गुजारिश की कि वह निकाह कर ले और आखिर में उसने वादा किया कि वह ऐसा करने की कोशिश करेगा तो उसने फैصला किया कि वह पूरे मुल्क का सफ़र करेगा और अपनी महबूबा से मिलने की उम्मीद करेगा तो वह अपनी मुहब्बत की तलाश में निकल पड़ा उसकी खिदमत में सिरफ़ एक ही मुलाज़िम था जो इतना दानिशमन तो नहीं था पर बहुत समझदार था बादशाह ने बहुत से मुलकों का سفر किया इस उम्मीद में कि उसे कोई मिले जिस उसे हो ऐसा नहीं हुआ 2 साल के सफर के बाद उसने अपने घर की तरफ रुख किया अचानक उसने चीखती चिल्लाती बिल्लियों की आवाज सुनी एक खौफनाक शोर करीब आता गया जब तक कि 100 स्पेनिश बिल्लियां नजर नहीं आईं जो درختوں पर तेजी से चढ़ रही थीं एक साथ मिलकर दौड़ते हुए उनके पीछे दौड़ रहे थे बहुत से बड़े लंगूर जो बैंगनी सूट पहने हुए थे और सवारी कर रहे थे इंग्लिश मैस्टिव कुत्तों की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 एक बार उस पर बादशाह की नज़र पड़ी और वह सम्मूहित हो गए वह उसे अपना दिल दे बैठे आखिर वह खूबसूरती की मिसाल थी कौन उसे यह देखकर खुशी हुयई कि उसका एक बौना बाकियों से पीछे रह गया था वह खातून कौन جو जो शेर की सवारी कर रही थी शहज़ादी मूटी नूसा उस बादशाह की बेटी जिसके मुल्क में तुम हो उसे शिकार करने کا बहुत शौक है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 एक कामयाब शिकार के लिए मुबारक हो शहजादी उसने जवाब में एक लफ्ज भी नहीं कहा कई दफा लगता था कि वो बोलने ही वाली हैं पर ऐसा जब भी होता तो उसके वालिदान फौरन ही उस गुफ्तगू में शामिल हो जाते اتنی इतनी खूबसूरत है क्या कभी तुमने जिंदगी में ऐसी मिसाल नहीं देखी है तुम बेचैन क्यों हो रहे हो यकीनन शहज़ादी इतनी खूबसूरत जो है वो यकीनन है पर मोहब्बत में खुश रहने के लिए खूबसूरती से ज्यादा की जरूरत होती है सच बताऊं तो उसके जज्बात मुझे काफी सख्त लगे बकवास वो बस नाज़ और नखरा है इससे बढ़कर और कुछ नहीं है तुम समझ नहीं पाए मेरे ख्याल से उसे बोलने से रोकने के लिए जो तवज्जो दी गई है वो काफी शक पैदा करती है بلازم کا بیان بہت ہی سمجھداری کا تھا پر اس طرح کی مخالف انسان کے دل میں محبت اور بڑھا دیتی ہے اور اگلے ہی دن اس نے شہزادی موٹی نوسا کے ہاتھ کے لیے گزارش کی اور اسے دو شرطوں پر وہ دیا بھی گیا پہلی یہ کہ نکاح اگلے ہی دن ہونا چاہیے دوسری یہ کہ اس شہزادی سے تب تک وہ بات نہیں کرے گا جب تک وہ اس کی بیگم نہیں بن جاتی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 इसे मेरे घोड़े से बांध दो और मैं उसे शहर के सबसे बड़े रस उस्ताद के पास ले जाऊंगी कि वो उसे सिखाए कि कैसे सजदा किया जाता है पर परियां मेरी हिफाजत करती हैं परियां मेरी हिफाजत करती हैं बांध दो उसे ठीक है पर तुम्हें आगा किया गया है पर जब मलिका ने अपने घोड़े को एक एड़ी लगाई तो वो टस से मस ना ही उसने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 मुटिनोसा के कारनामों के बारे में बताया और मलिका ने तजवीज की कि मुटिनोसा को पीतल का बना दिया जाए लस्सीदा जो रहमदिल और साहसीता थी उसने उससे गुजारिश की कि उसे इतनी कड़ी सजा ना दी जाए तो यह तय हुआ कि मुटिनोसा जिंदगी भर के लिए उसकी गुलाम बन जाए जब तक कि उसकी जगह लेने के लिए उसकी औलाद नहीं हो जाती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 और वापस बादशाह के पास भेज दिया रसीडा ने کو को पूरी तरह से छोटी शहजादी को सुपुर्द कर दिया उसने सोचा कि वो किस परी को बुलाएगी उसकी गॉड बनने के लिए और उसकी हिफाजत करने के लिए और उनदा तोहफा देने के लिए आखिर में उसने दो रहमदिल परियों के बारे में फैसला किया उन्होंने फैसला किया कि वो उससे जो कुछ भी हो सकता है करेगी انہوں نے کا نام رکھا گریزیالا تمہیں علم ہے ہمشیرہ کی سب سے عام سزا جو نفرت کے لیے ہماری دی جاتی ہے وہ خوب خوبصورتی کو بدصوری میں بدلنا دانشمندی کو بے وقوف ہی میں یا اس شخص کی شکل ہی پوری طرح بدل دینا میرا خیال سے سب سے اومدہ منصوبہ تم میں سے ایک کا ہوگا جو اسے خوب خوبصورتی دے دوسری اسے سمجھ دے جبکہ میں اس بات کو پکا کروں گی کہ اسے کبھی بھی کسی اور شکل میں نہیں بدلا جائے گا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 ये जरूर एक मर्मेन होगा। एक मर्मेन? तुमने कहा? चलो फौरन वहाँ जाए और उसे खरीद से देखें। वो एक सरकंडो की टोकरी उठाया था, जिसमें कीमती सीप थी जिसे उसने शहजादी को पेश किया। ये कितना खौफनाक बादशाहिनदा था। मेरे ख्याल से सभी मर्द उस जैसे नहीं होते। नहीं, बेशक नहीं। ग्राजियलाने हलीमी से वो तोहफे कबूल किए जो वो लाया था। इसके बाद वो हर शाम आता और अपना शंक बजाता और शहजादी की खिड़की के नीचे गोते लगाता या करतबें दिखाता। वो बालकनी तक जाकर उसके पास जाने का एहसास पाती, पर वो कभी दाखिल होने वाले दरवाजे पर नहीं जाती। जी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 एक बहुत ही दानिशमंद मुस्सब्दिर होने के नाते बुनेटा ने एक बहुत ही खूबसूरत नौजवान की तस्वीर बनाई थी, जिसके घुंघराले बाल और नीली आँखें थीं। जब वो खत्म हो गया, तो उसने ये ग्रेजियला को दिखाया। मैं इस पर जरा भी यकीन नहीं कर पा रही हूँ कि दुनिया में कोई भी इतना खूबसूर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 તે દે હો તો મુઝે મુહબ્બત કરતે હો પર મે મે તુમે બિના દેખે તુમસે મુહબ્બત કરને કા વાદા નહીં કર સકતી ઇસ પેગામ લાનને વાલે કે ઝરીયે અપની તસવીર bhejo અગર મે તુમે યે વાપસ કરુંગી તો તુમે ઉમીદ છોડ દેની hogi પર અગર મે ઇસે રખ લુંગી તો તુમ જાન જાવગે ક્રસેલા એક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 انہیں پتا چلا کہ ملکہ موٹی نوسا کچھ سال پہلے گزر گئی پر اس کا رحم دل شوہر بادشاہ جیمز ابھی بھی امن سے جی رہا تھا اپنے ملک کی سلطنت کو اچھے سے خوشی سے چلاتے ہوئے اور اس نے اپنی بیٹی کو بہت خوش ہو کر قبول کیا اور خوبصورت شہزادی کے واپس آنے پر پوری سلطنت میں خوشیاں منائی گئی اگلے ہی دن اس کا نکاح ہوا اور بہت دنوں تک رکس دعوت دعوتیں کھیل کود کے مقابلے کے پروگرام ہوئے.